सहनाबत सहनोधुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नीतस्त शांति शांति योग दर्शन की सैतालीसवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है समापत्तियों के प्रसंग में हाँ बोलिए वितर्क को कर शाब्दिक हैं किसका वितर्क वितर्क का अर्थ होता है विविध तर्क वितर्क। का अर्थ विविध और तर्क ऊह को बोलते ही उ के लिए जो ज्ञान हो रहा है क्योंकि आप वितर्क समापत्ति में जो वितर्क शब्द आया है उस पर प्रश्न कर रहे होंगे तो वहां विविध मिला हुआ ज्ञान है वो कौन सा मिला हुआ है संकीर्णता किस में है शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों और करना क्या है केवल अर्थ का प्रत्यक्ष करना है केवल अर्थ का प्रत्यक्ष लेकिन अर्थ के प्रत्यक्ष के साथ साथ कुछ और स्मृतियां भी आने लगी शब्द का ज्ञान जो हुआ ये स्मृति से हुआ और मैं जान रहा हूं मुझे ये ज्ञान हो रहा है ये अर्थ नहीं है जिस वस्तु को हम जान रहे हैं ये वो नहीं है यानी कुछ भिन्न ज्ञान भी हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसमें थोड़ी मिलावट आ गई मिलावट किसे कहते हैं कि जो मुख्य वस्तु है उसके अतिरिक्त उसमें कुछ और भी आ गया तो हम क्या कहेंगे ये शुद्ध नहीं है दूध में पानी मिला दिया गया न अब करना है हमें अर्थ का प्रत्यक्ष साथ में यह भी प्रत्यक्ष होने लगा कि मैं जान रहा हूं मुझे ज्ञान हो रहा है यह इसका शब्द है वाचक और उससे संबद्ध और भी स्मृतियां कि मैंने इसको पहले भी देखा था मैंने इसके साथ ऐसे व्यवहार किया उसने ऐसे किया कितनी सारी बातें आने लगी यह मिलावट कितनी बढ़ने लगी तो यह एकाग्रता की कमी है अभी और एकाग्रता हमें वहां तक पहुंचानी है कि जिसको हम जानना चाह रहे हैं बस उसी को ही जाने उसमें अन्य किसी ज्ञान की मिलावट न आने पाए वो स्थिति बन जाएगी फिर निर्वितरका की स्मृति परिशुद्ध सूत्र में है ही वहां वहां स्मृति अब शुद्ध हो चुकी है अब नहीं है कोई भी स्मृति स्मृति भी नहीं है उससे संबद्ध और शब्द और ज्ञान भी नहीं है दो बातें हैं उसमें स्मृति परिशुद्ध जो कहा है उससे संबद्ध स्मृतियां वो भी नहीं आएंगी अब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बे नया ज्ञान हो रहा है कोई स्मृति नहीं साथ में लेकिन ये तो लौकिक उदाहरण है ये उसमें समाधि में नहीं घटाना है इसको कोई ये सोचने लगे कि ये कैसे करें फिर चलो आज दोबारा फिर देखते हैं उस पदार्थ को और हटाते हैं स्मृति वहां परीक्षण नहीं करना है क्योंकि ये इधर की बात कर रहे हैं ये तो दृष्टांत की दृष्टि से समझाया इन्होंने इसके लिए बाहर का दृष्टांत जैसे गो का दिया है ना तो केवल समझाने के लिए और मैंने बताया था कि दृष्टांत हम वो देते हैं जो हर कोई समझ ले जिसके लिए तो हर कोई उसी विषय को समझ पाएगा जो हम रात दिन जिस कार्य कर रहे हैं हम जिस प्रकार से जिस विधि से जिस शैली से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी में से एक उदाहरण पकड़ेंगे उसमें से गो का उदाहरण पकड़ लिया लेकिन अब सम्प्रज्ञात में सवितर्क या निर्वितर्क में गो का प्रत्यक्ष नहीं करना वहां गो से तात्पर्य नहीं है वहां परमाणु से प्रारंभ होगा परमाणु कौन सा भूतों का परमाणु अणु भी कह सकते हैं आप उसको अणु शब्द से व्यवहार होता है वहां से वो प्रत्यक्ष प्रारंभ होगा और आगे सूक्ष्मता में जाएंगे तो निर्वतक अवस्था में लेकिन वहां अंतर आ जाएगा जो बताया है। हाँ को नहीं लेना को लेना।, को लेना है क्योंकि यहां से स्पष्ट होता है पीछे तो संक्षेप में कुछ बातें आई थी लेकिन समापत्ति का वास्तविक स्वरूप इन सूत्रों में है पीछे विशेष उसका वर्णन नहीं था जहां पर सूत्र आया हुआ है कि वितर्क विचारण अंदास्मता रूपानुकुमात वहां तो केवल नाम गिना दिए और थोड़ा सा वर्णन उसका आ गया लेकिन ये समापत्ति का वास्तविक स्वरूप है और इसमें भी एकाग्रता के अलग अलग अलग अलग, -अलग स्तर बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं अब है सब एकाग्रता कहने के लिए लेकिन फिर भी अंतर आ रहा है और ये अंतर हम व्यवहार में भी देखते हैं अपने लौकिक व्यवहारों में भी कि कभी हम अधिक एकाग्र हो जाते हैं कभी कम होते हैं कभी चंचलता अधिक होती है कोई व्यक्ति बोल रहा है जैसे मैं ही बोल रहा हूं और आप एकाग्र न हो तो आचार्य जरा दोबारा बोलिए ध्यान मेरा और जगह चला गया और एकाग्र अधिक है तो एक एक बात पकड़ में आ जाएगी तो ये तो व्यवहार में भी होता है तो क्यों होता है ऐसा? कभी हम दूसरे की बात जल्दी समझ लेते हैं कभी देर में समझ पाते हैं तो भेद आ गया ये एकाग्रता का तो इस एकाग्रता को सामने रखते हुए हम ये भी जान सकते हैं कि फिर योगी व्यक्ति जो साधना कर रहा है समाधि में प्रवेश कर रहा है उसके सामने की तो आएंगी जो व्यवहार में समस्या हमारे सामने आती है कभी एकाग्रता अधिक होती है कभी कम होती है ये स्थिति योगी की भी तो बनेगी तो योगी की बनेगी तो वहां क्या क्या स्थितियां बनती हैं, वो इन सूत्रों में वर्णन है ये लौकिक प्रत्यक्षों वाली बात नहीं है ये लेकिन उदाहरण यहां से दिया पकड़ करके क्योंकि हम जिस विषय को समझा रहे हैं और उसी का उदाहरण ले रहे तो क्या समझ में आएगा जैसे हम कहें कि देखो ये धूम है और आगे धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए अग्नि है अब दूसरे ने कहा कि कैसे मानूं मैं तो हमने एक स्थल और दिखा दिया जहां धुआं निकल रहा था वो धुआं निकल रहा है जैसे वहां जो धुआं निकल रहा है जैसे वहां भी अग्नि है ऐसे यहां भी धुआं निकल रहा है यहां भी अग्नि हो गया दृष्टांत ये ये क्या हो गया अरे जिसको हम जो है सिद्ध करना चाह रहे हैं जो साध्य कोटि में हमारे अभी और वही उदाहरण में दे दिया हमने साध्य वहां भी वो कहेगा वहां भी कैसे मानू मैं तो ऐसा उदाहरण लाएंगे जहां श्रोता ने जिसको हम बता रहे हैं उसने धूम और अग्नि दोनों को साथ साथ देखा हो तो वहां कहा गया है कि तत्पूर्वक प्रत्यक्ष पूर्वक होता है अनुमान प्रत्यक्ष पहले हो चुका है तो हम इन समापत्तियों को समझाने के लिए ऐसा उदाहरण देंगे जिसका प्रत्यक्ष हम सब कर चुके हैं तो गो का उदाहरण दे दिया अब आपको इससे ये ले लेके अच्छा हम समाधि में आज हम बैठेंगे और गो का ध्यान करेंगे और वहां शब्द और ज्ञान को हटाएंगे प्रयास करेंगे उसमें ठीक है वो करो लेकिन वो वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं ये क्योंकि हमने पंचभूत से बने हुए पदार्थ को ले लिया है हमें रॉ मेटीरियल पकड़ना है जिससे बनते हैं सारे उसको उसका प्रत्यक्ष वो अभी तक नहीं किया था वो अभी तक नहीं किया जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए आप जो नहीं किया है प्रत्यक्ष वो करना है इन समापत्तियों में तो जब करने लग तो जो हमने वो हटाना है लेकिन प्रारंभ में आएंगे वो और प्रारम्भ आएंगे तो उसे घबराए नहीं हम तो क्योंकि समापत्ति प्रारम्भ हो गई आपकी सभी तर्क से अब सवितर्क से समाधि जब प्रारंभ हो चुकी समा समाधि तो सवितर्क को भी तो ये समाधि में ही गिन रहे हैं और सवितर्क में स्मृति आ रही है प्रकार से आधार भी बनेगा ना उसकी बिना आधार के तो कर नहीं सकते हाँ सवितर्क में स्मृति आ रही है लेकिन अंतर क्या है कि लौकिक प्रत्यक्षों में हम शब्द अर्थ ज्ञान को पृथक पृथक नहीं देख पाते ये ठीक है शास्त्र को पढ़ करके अब हम लौकिक प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां ये ध्यान रहेगा हमारे देखें कैसे कैसे अलग अलग क्या क्या है लेकिन अन्य सामान्य व्यक्ति क्या ये सब तीनों का पता लग रहा है उनको कि ये शब्द है, है ये अर्थ है ये ज्ञान है गाय में जैसे इन्होंने लौकिक प्रत्यक्ष दिया और ये बताया कि हम जब गो को देख रहे हैं तो वहां तीन बातें हैं ये बताई जा रही है सामान्य अनुभव में हमारे नहीं आती है ये बता करके समझा रहे हैं कि देखो तीन बातें हैं यहां पर ये अरे हमारे सामने प्राणी खड़ा हुआ ये तो अर्थ हो गया लेकिन इसका वाचक शब्द भी तो है कोई और वो भी हमारे ज्ञान में आ रहा है स्मृति में आ रहा है वो स्मृति का ज्ञान हुआ यह या तुरंत ही कोई बता दे गाय है तो शब्द प्रमाण भी है? उससे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे लेकिन शब्द भी साथ में अर्थ का जो शब्द है अर्थ का वाचक शब्द वाचक शब्द वो साथ में आ गया और अर्थ भी है अब दो बातें ये हो गई और फिर मैं जान रहा हूं मैं गाय को देख रहा हूं ये ज्ञान ये अलग है अब तीन अलग अलग कैसे है तो उनके धर्म बता दिए कि शब्द का धर्म अलग होता है नहीं? शब्द अमूर्त तो होगा और शब्द के जो धर्म अलग अलग है उदात तो स्वरित इत्यादि और जो उसकी लिपि ऐसे ऐसे लिखा जाता है क्या ये गाय ही है क्या ये उसके उसमें घट जाएंगे धर्म ये गाय दूध देती है शब्द दूध दे देगा कहां घटेगा इसमें कोई अंतर ही नहीं गाय घास खाती है शब्द एक अलग चीज हो गई तो पृथकता दिखा रहे हैं इन तीनों की अलग अलग ऐसी ज्ञान है अब ज्ञान भी अमूर्त है ज्ञान का अधिकरण यहाँ आत्मा बन रहा है चित्त बन रहा है लेकिन गाय का अधिकरण तो नहीं है गाय तुम्हारे तो अंदर नहीं घुसी हुई है गाय अलग पृथ्वी पर खड़ी हुई है तो ये जो है तीनों के अंतर ये हम क्या सामान्य व्यवहार में पकड़ते हैं नहीं पकड़ते तो ये दृष्टांत देकर के वहां ये समझा दिया और हमारी समझ में आ भी गया अब यही स्थिति अब भूतों में लानी है समापत्ति में जाते हुए वहां भूत है जल भूत है अग्नि है वायु है आकाश है अब इनका प्रत्यक्ष वो यहां नहीं है हम भले ही कहते हैं कि देख तो नहीं पृथ्वी हम दिख रही है पृथ्वी कैसे करना हो तो जैसे कोई तो इसमें तो इन्होंने यथा करके दिया तो पीछे आप सारा सुनना पीछे निकल गया है वो यथा कह करके प्रयास किया है समझाने का इसमें तो हटाने तो के लिए कहाकेत शब्द, शब्द संकेत तो आ ही गया शब्द संकेत में शब्द शब्द इसलिए लिया था कि पीछे की पीछे शब्द की चर्चा हो चुकी थी ठीक है शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही में शब्द की चर्चा पीछे हुई थी तो उस शब्द को हटाया शब्द संकेत ठीक है वो हटा दिया अब स्मृति को हम और व्यापक बनाएंगे स्मृति में शब्द भी आ गया और अन्य जो उससे संबद्ध पूर्व हमारे हमारे अनुभव हैं उस पदार्थ से संबद्ध जितने भी अनुभव हैं वो भी सारे स्मृति में अब यहां पर ले लेंगे वो भी सब हटेंगे पहले जो ज्ञान हुआ होगा वो हाँ केवल शब्द ही मात्र नहीं और यह हम जानते भी हैं यह हमारा अनुभव भी है कि के केवल शब्द ही नहीं उठता है वस्तु सामने आते ही के ही केवल शब्द नहीं आएगा क्या क्या आता है स्वयं पता कर लो कोई मित्र सामने आ जाए तो केवल शब्द ही आएगा कि हाँ भाई इसका नाम ये है बस इतना ही ध्यान आएगा बस बहुत कुछ ध्यान आएगा यह हमारा कितना उपकार करता है हम इसका कितना उपकार करते हैं यह हमें कब मिला था कब से हमारी दोस्ती है कितनी सारी बातें ध्यान में आ जाएंगी तो ये सब हट जाएं। वो अवस्था वो एकाग्रता की है और वो एकाग्रता क्यों लाई जा रही है कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यथार्थ ज्ञान तभी होता है कि जहां हम हैं वहीं टिके वही तब यथार्थ ज्ञान होता है गहराई में प्रवेश कर, करते हुए हाँ मैं जान रहा हूं ये बोध होगा तो ये मिश्रण आ गया उस प्रत्यक्ष में मिश्रण आ गया और यहां शुद्धि की बात हो रही है स्मृति परिशुद्ध हो तो ज्ञान तो होता ही रहेगा जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा लेकिन उस ज्ञान का हमें ज्ञान नहीं होगा और बच्चे का उदाहरण दिया था मैंने बच्चा दूध पी रहा है तो दूध पीते समय क्या उसको ये बोध है कि मैं दूध पी रहा हूं होता है बुध केवल रस मात्र से तृप्ति का जो अनुभव है बस वही ज्ञान है उसका वही प्रत्यक्ष है वहां कोई बुध नहीं है उसको हाँ, और न उसको यह पता है कि मैं दूध नामक दूध शब्द जिसका वाचक है उस पदार्थ को पी रहा हूं यह भी नहीं हाँ, दूध पी रहा हूं कहा बैठा हूं, हूं वाली बात कही है, आपने ये भी आगे आने वाला है उसे बोलते हैं देश और काल ये भी हटना है हर, सब कुछ हट जाता केवल ये भी हटना है, है। केवल एक तृप्ति की अनुभूति रहती बस चलिए आगे अब देखते हैं इसमें तो पीछे सवितर्क और निर्वितर्क ये दो समापत्तियां आईं और दोनों किसके भेद हैं यदि एक शब्द से कहा जाए तर्क वितर्क के और वितर्क के बाद जो क्रम है वो किसका आता है विचार ये कहां से देख रहे हैं क्रम हम किस सूत्र में जो प्रारंभ तो में, में आया हुआ है तो हाँ वहां में जो क्रम आ रहा है उस सूत्र में तो आगे विचार अब विचार के भी दो भेद हैं तो उसमें विचार में और इसमें वितर्क में क्या अंतर आएगा ये अगले सूत्र से बताया जा रहा है सूत्र बोलेंगे ए तया एव, एव सविचारा निर्विचारा चूक्ष्म विषया व्याख्याता अब यहाँ सूत्रकार ने केवल एक संकेत मात्र दिया है विशेष व्याख्या नहीं की है और केवल पिछली समापत्ति से कुछ समानता दिखा दी है और विशेषण मात्र जो दिया है एक है यहां पर सूक्ष्म विषया बस इतना ही सूत्रकार ने कहा है व्यास जी इसकी विशेष व्याख्या करेंगे अब सूत्रकार ने क्या कहा कि ए तया एव ए तया का अर्थ क्या होगा हा इसके, इसके द्वारा ही तो कौन है इस वो जो पीछे जिसका विचार चला था वितर्क नहीं का क्योंकि पीछे दो आ गई हैं और यहाँ है एक वचन हाँ। अब आप वितर्क नहीं बोलेंगे का और का अगर दोनों को लेना होता तो क्या बोलते एकताभ्याम एव लेकिन यहाँ ए तया एव एक वचन है एक वचन होने के कारण से निर्वित को जो पीछे कहा है उसका ग्रहण यहां करेंगे और ए तया एव, उस निर्वित के द्वारा ही सविचारा निर्विचारा व्याख्याता ये दोनों व्याख्यात इनका, इनका भी व्याख्यान हो गया ऐसा समझ लेना चाहिए तो ये कहकर के क्या बताना चाह रहे हैं कि ये भी निर्वितरका के समान है दोनों अब समान है दोनों ये कहने पर भी अंतर तो आएगा अब वो क्या अंतर है तो सूक्ष्म विषय कह करके उस अंतर को भी बताया ये भेद आ गया थोड़ा तो अब हम यू कहेंगे कुछ समानता है और कुछ विशेषता है नहीं तो ये नाम ही अलग से नहीं पड़ेगा फिर अगर पूरी पूरी, पूरी, पूरी, पूरी समानता हो जाए तो यह भी निर्वितरता ही है फिर फिर सविचारा निर्विचारा शब्द बोला ही क्यों जाएगा तो सूक्ष्म विषया सूक्ष्म विषया जिसके विषय सूक्ष्म हैं अब अब ये सूक्ष्म हैं तो फिर अर्थापत्ति से क्या निकला पीछे वाले स्थूल, स्थूल थे हो गया ना स्पष्ट पीछे स्थूल विषय आएंगे अब स्थूलता में हम कहां पहुंचते हैं अंत में पंच पंचमहाभूत जब सृष्टि रचना को देखते हैं तो पंचमहाभूत के आगे और भी कुछ स्थूल है क्या कुछ भी नहीं है जो अंतिम परिणति है संसार की जो रचना की दृष्टि से हम देखें तो यहां जाकर के रचना समाप्त हो ईश्वर की रचना जो है यहां जाकर के समाप्त हो गई अब पंचभूत के बाद फिर ईश्वर रचना नहीं करेगा आगे अब क्या होता रहेगा अन्य रचनाओं में केवल मिश्रण होगा बस इधर से इसको लिया इधर से इसको लिया नई चीज बनेगी हमें नया दिख रहा है वो लेकिन नया कुछ नहीं है वो अब वो इन्ही पंचभूतों से ही है अब कुछ नहीं है नया बस नया यहीं तक था नवीन सृष्टि यहीं तक थी और इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है सारी सृष्टि को जो घटक हैं इसके इनको तीन भागों में बोलते हैं ना योग में आएंगे वैसे चार भागों में आएंगे लेकिन मूल मिला करके इसके कई प्रकार से वर्गीकरण किए हैं चार प्रकार से बोलेंगे तो मूल प्रकृति क्या है लिंग वो अलिंग और फिर उसके बाद महतत्व ये लिंग हो गया फिर अविशेष फिर विशेष ये चार तरह से हो गया और वैसे बोले तो एक केवल प्रकृति एक प्रकृति और विकृति और एक विकृति एक केवल प्रकृति वो कौन है मूल प्रकृति शत्रुस्तम अवस्था वाली और एक है प्रकृति विकृति अर्थात जो किसी की तो विकृति है नहीं किसी से तो बनी है और किसी को बनाएगी भी अख किसी की प्रकृति भी बनेगी वो कितने हैं तत्व ऐसे कितने हैं सात सात है, है ना कौन कौन से और एक है केवल विकृति जिनसे आगे कुछ भी नहीं बनना है उसमें ग्यारह इंद्रियां आ गई और पंच पंचम आ गए ये सोलह हो गए सोलह सात और एक मिलाकर के चौबीस पच्चीसवा पुरुष है, है? विकृति का मतलब होता है विशेष रचना कृति कहते हैं नी कृति कृति कैसे कहते हैं रचना जो की गई है का अर्थ थे विशेष तो करो यूज कोई बात नहीं है वो विशेषता आ गई ना थोड़ी उसमें अब विशेषता का अर्थ अच्छा ही नहीं होता है विशेषता जो हम बोलते हैं विशेषता का अर्थ क्या होता है दूसरे से भेद आ गया है दूसरे से भेद आ गया हम कहते हैं विशेषता हाँ कोई अच्छा ही बताई जा रही है अगर कोई है व्यक्ति धर्मात्मा से पापात्मा बन गया तो विशेष हो गया ना वो अब अजीब शब्द होता है, ये अच्छा भी, वो, अच्छे अच्छे वो भी अच्छे अच्छे से को कहते हैं, बुरे हाँ विशेष जो है दोनों में आ जाएगा विशेष भेदक होता है बस भेद करना है वो भेद करना है तो हम अच्छे से बुरे का भेद करें या बुरे से अच्छे का भेद करें दोनों में चलेगा में तो सूक्ष्म विषय ये सूक्ष्म विषय वाली है अच्छा, केवल से हम के समानता क्या दिखाएंगे समानता होगी हो तो अभी सारी व्याख्या हुई क्या है अभी तुम्हारी समझ में अगर सारी पहले ही आ जाए तो व्यास भाषा ये व्यास ही करेंगे जब पूरी व्याख्या हो जाए उसके बाद कहना की ये समझ में नहीं आया अभी अभी तो बहुत कुछ बताना शेष है इसमें पूरा एक घंटा इसी में निकल जाएगा आज देख लेना <स्थाँगा> तो पहले हमें यह समझना है कि इन्होंने जो समानता दिखाई है निर्वितरका के साथ उस समानता में क्या लेंगे यहां पर हम तो पहले हम निर्वित के स्वरूप को दोबारा देख लें क्या था उसमें उसमें केवल मात्र अर्थ मात्र निर्भास था अर्थात शब्द और ज्ञान जा चुके थे केवल अर्थ मात्र, लेकिन विषय था उनका स्थूल यहां सूक्ष्म है तो सूक्ष्म विषय वाली ये सविचार और निर्विचार बनेंगी परंतु शब्द और ज्ञान वो इनसे रहित रहेंगी दोनों तो शब्द और ज्ञान से रहित होना ये निर्वितर्का के साथ समानता हो गई या नहीं क्योंकि वो भी शब्द और ज्ञान से रहित है विषय स्थूल सूक्ष्म उसको छोड़ दो लेकिन शब्द और ज्ञान क्योंकि हम जब समानता देखते हैं तो कुछ धर्मों की देखते हैं सारी बात नहीं तो शब्द और ज्ञान वहां भी नहीं शब्द और ज्ञान यहां भी नहीं हाँ सविचार में भी और निर्विचार में भी दोनों में शब्द और ज्ञान नहीं रहेगा कुछ क्लिष्ट पढ़ रहा है क्या सत्यपति जी <laughs> शब्द और ज्ञान यहां भी नहीं रहेगा अब सविचार में और निर्विचार में इन दोनों में क्या अंतर रहेगा क्योंकि ये दो नाम आ रहे हैं तो इनमें भी अंतर आएगा फिर वो भाष्य में स्पष्ट होगा अब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं ये बिचार। हाँ। बिचार था था निर्विचार तो नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है यहाँ पर यहाँ क्या रहित करना है आपने केवल विचार के साथ इंद्र को जोड़ दिया है यहाँ क्या रहित होगा सविचार की दृष्टि से निर्विचार में क्या रहित होगा ये बताएंगे ये और जो बताएंगे हमें उसी को लेना है शब्द प्रमाण के रूप में ना। विचार का विचार का अर्थ यहां पर है सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार ये विचार कार्थ है क्योंकि यह समापत्ति का है ये विशेषण ये सविचारा और निर्विचारा समापत्ति के विशेषण और समापत्ति कहते हैं साक्षात्कार के लिए प्रत्यक्ष के लिए समाधि अलग है समापत्ति अलग है समाधि की अवस्था में योगी जो प्रत्यक्ष कर रहा है उस प्रत्यक्ष का नाम है समापत्ति समाधि की अवस्था में यह अवस्था का नाम हो गया और प्रत्यक्ष का नाम हो गया समापत्ति अब प्रत्यक्ष कर रहा है तो कोई प्रत्यक्ष का विषय भी तो बनेगा कोई ध्येय भी तो होगा वो ध्येय अलग अलग आएंगे पीछे ध्येय आ चुके स्थूल विषय वाले यहां ध्येय बनेंगे सूक्ष्म विषय अब सूक्ष्म विषयों में भी कौन कौन सूक्ष्म आएंगे ये हम व्याख्या करेंगे आगे देखेंगे क्या कह रहे कह रहे हैं ये उसके आधार पर समझेंगे क्योंकि अभी सूक्ष्म विषय है कौन से ये स्पष्ट नहीं हुआ है तो व्यास ने व्याख्या प्रारंभ की कि तत्र अब तत्र का अर्थ है यहां पर जो विषय जिनका प्रत्यक्ष होना है उन विषयों में यहां सब आ गए उन विषयों में तत्र अब उनमें से कुछ कुछ ना सारे तो लेंगे नहीं क्योंकि समापत्ति अलग अलग है तो उनमें बट जाएंगे विषय वो तो तत्र, उन सब प्रत्यक्ष किए जाने योग्य विषयों में अब कौन से चुने उसमें से तो कहा भूत सूक्ष्म हो गया ना स्पष्ट भूत सूक्ष्म अब यहां भूत सूक्ष्म कहा है तो पीछे क्या होगा स्थूल भूत हो गया तो भूत सूक्ष्मेशु भूत सूक्ष्मों में सब में सप्तमी आ रही है ये दिखाने के लिए कि इनमें समापत्ति होगी इनका प्रत्यक्ष होगा तो भूत सूक्ष्मेशु अब इसका विशेषण कैसे भूत सूक्ष्म कि अभिव्यक्त धर्म के जिनका धर्म अभिव्यक्त हो गया है धर्म अभिव्यक्त होने का तात्पर्य है कि जिसको हम कह सकें कि ये सूक्ष्म भूत है रचना हो रही है रचना होते होते जैसे कोई मकान बना रहा है कारीगर अब मकान की एक दीवार बन गई दो बन गई लगातार बनती जा रही हैं, और जब तक नहीं पूरा बन जाता है हम क्या कहते हैं अभी मकान का स्वरूप निखर करके आया नहीं यही तो कहेंगे अब एक व्यवस्था है कि उसमें निर्माण कार्य कुछ शेष रहा ही नहीं पूरा बन करके तैयार है अब कहेंगे ना कि हाँ अब दिखाई दिया ये भवन बन गया तो क्या हो गया ये अभिव्यक्त धर्म वाला ऐसे ही यहां पर कि भूत सूक्ष्म का साक्षात्कार करना है तो वह भूत सूक्ष्म का साक्षात्कार निर्माण की प्रक्रिया में नहीं पूरा अभिव्यक्त धर्म होने के बाद ऐसा इसमें इस तो रूप है तो हम इसी रूप को ही ग्रहण करेंगे हाँ इसी रूप ग्रहण करेंगे प्रत्यक्ष हो रहा, है। है? जो हो रहा हाँ, प्रत्यक्ष का एक विषय चुनो क्योंकि पीछे भी शब्द आया था एक बुद्ध उपक्रम यहां भी आएगा यहां देखो दूसरी पंक्ति में यहां देखो दूसरी पंक्ति में एक बुद्धि निर्ग्राही है यह ध्यान रखना है बस एक ज्ञान और एक ज्ञान जब होता है तो विषय भी एक होता है अभी तो रूप पकड़ा है हमने तो रूप ही विषय है ये तन में आ गए अब हम ये रूप ही विषय है बस अब जो प्रकट रूप में है नहीं नहीं नहीं पदार्थों में विद्यमान पदार्थों में नहीं यहाँ स्थूल भूतों में नहीं देखना है हमें स्थूल भूतों से पीछे जा चुके हैं अब हम प्रत्यक्ष स्थूल भूत जिनसे बनते हैं उनका मूल उनका उपादान कारण पांच सूक्ष्म हाँ पांच सूक्ष्म भूत इसमें विद्यमान है यही तो कहा इसमें विद्यमान है नहीं पांच सूक्ष्म भूत इसमें विद्यमान है ये इस क्या है ये पदार्थ हो गया लेकिन पांच सूक्ष्म भूत इसमें है ये सूक्ष्म भूत नहीं है पांच सूक्ष्म भूत इसमें है ये सूक्ष्म भूत नहीं है लेकिन इसमें स्थित जो सूक्ष्म अभिव्यक्त इसमें इसमें हो रहा है ये तो हम यहाँ देख रहे हैं लौकिक प्रत्यक्ष में लेकिन समाधि काल में एकाग्र अवस्था में यहां व्यक्ति जब पहुंचा है सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करने की अवस्था में आया है तो उससे पहले वह स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर चुका है और जो कर चुका है उसको अब त्याग देंगे छोड़ देंगे अब अब उसके मूल में पहुंच गए जैसे हमने किसी भवन में प्रवेश किया उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं अलग अलग तो प्रथम जो द्वार हमने खोला वहां से प्रवेश किया तो उसका ज्ञान हमने किया पहले ये प्रथम द्वार है अब आगे हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं अब पीछे की बातें छूट जाएंगी अब अब पीछे का प्रत्यक्ष लाएंगे तो फिर वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा ढंग से पीछे के प्रत्यक्षों को भूलते जाएंगे भूलते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो यहां क्योंकि यात्रा हो रही है अंदर की ओर बाहर की ओर नहीं हम बाहर आकर के और फ्रिज पदार्थ को देखें और फिर अंदर घुसे ऐसे नहीं हम बाहर से अंदर को गए हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए हैं तो वहां जाकर के अब सूक्ष्म भूतों के उपादान कारण स्थूल भूतों के उपादान कारण जो सूक्ष्म भूत हैं उनका प्रत्यक्ष करना है और उनका प्रत्यक्ष करेंगे तो वो किस में हैं आधार भी देखें उसका अधिकरण कौन है तो तो हम उससे क्या बना है वहां पहुंच गया किसमें है बोलते ही उससे क्या बना वहां पहुंच गए ये फिर स्थूलता में आ गए वहीं टिकना है और उन्हीं के लिए कहा जा रहा है अभिव्यक्त धर्म अभिव्यक्त धर्म का अर्थ यह मतलब उनसे जो बना है वो नहीं उन्हीं का अपना स्वरूप कि हाँ ये शब्द तन्मात्रा है ये रूप तन्मात्रा है ये स्पर्श तन है और ये तो हम कभी सूक्ष्म भूत की बात कर रहे हैं इसे पीछे हटो ना ये इंद्रियां हैं ये अहंकार है ये सब इसी का विषय है तो लेकिन उसका भी अभिव्यक्त धर्म होना चाहिए उसका ये इसलिए बता रहे हैं कि यथार्थ प्रत्यक्ष हो या तो ऐसा करेगी जो सूक्ष्म हाँ वही उसी की बात हो रही है यानी सूक्ष्म भूत से पहले की अवस्था नहीं जिसका प्रत्यक्ष करना है उसकी अभिव्यक्ति वहां पर हो रही है उस धर्म की उसको लेना है उससे पीछे तो फिर हम और और पीछे हट जाएंगे वो जिसमें हो, हो, जिस हो रहा हो वो भी नहीं और वो जिससे बना है वो भी नहीं सूक्ष्म भूत भी तो अहंकार से बना तो अहंकार को नहीं लिया अभी अहंकार को लेंगे आगे लेंगे और जब अहंकार को लेंगे तो उस समय अहंकार अभिव्यक्त धर्म वाला होना चाहिए अब उसमें महत्व का मिश्रण न हो क्योंकि जब अहंकार को जानना है तो अहंकार को ही जानना है अहंकार तो किससे बना है उसको नहीं जानना है यहां अहंकार तो विषय नहीं है जब तक सूक्ष्म भूतों में है तब तक है ये सब इसी के विषय सविचार निर्विचार के ही लेकिन क्रम से पीछे को हटते जाएंगे क्योंकि एकाग्रता का स्तर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और सूक्ष्मता भी जो हमारा ध्येय विषय है उसकी बढ़ती जाएगी तो फिर देखें कि अभिव्यक्त धर्म के शु भूत सूक्ष्मेशु अभिव्यक्त धर्म जिनका धर्म प्रकट हो गया है ऐसे सूक्ष्म भूत ठीक है अब इसमें एक और बनाया विशेषण कि देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नेश देश देश किसे कहते हैं स्थान जैसे हम किसी पदार्थ को देखते हैं अब धारण तो लोके के दिया जाएगा तो कहां रखा है पता लगता है कि नहीं कभी हमें किसी की बात कहानी कोई सुनानी हो किसी से हम मिले थे कभी और हम दूसरे को सुना रहे हैं कि अमुख व्यक्ति से मैं वहां मिला था तो जगह बताते हैं कि नहीं किधर को मुख था क्या कर रहे थे अब ये सारी बातें उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष से अतिरिक्त है कि नहीं है अतिरिक्त नहीं है ये सब अतिरिक्त ही तो है किस समय मिले थे काल भी आ गया देश और काल ये दो बातें समझ में आ गई एक निमित्त ये अलग शब्द है और निमित्त में कारण कई प्रकार के हम ले सकते हैं उससे मिलने का कारण क्या था क्यों गई उससे मिलने वो क्यों मिलने आया हमसे किसी वस्तु के पास हम क्यों पहुंचे ये कारण दूसरा वह किससे बना जैसे घड़ा देखा तो किससे बना वो भी तो निमित्त होता है तो निमित्त में कई सारी बातें आ सकती हैं। लेकिन जितनी बातें भी आएंगी वह उस वस्तु के प्रत्यक्ष से अतिरिक्त कहलाएंगी सारी ये लेकिन यहां जो हो रहा है प्रत्यक्ष ये सविचार की व्याख्या हो रही है पहले ध्यान रखना अभी अभी जो व्याख्या चल रही है ये प्रथम पंक्ति ये सविचार समापत्ति की व्याख्या है तो यहां सविचार में देश काल और निमित्त ये तीनों रहेंगे इनका अभाव नहीं दिखा रहे हैं अभी तीनों रहेंगे लेकिन सवितरता के निर्वितरता के साथ तुलना करो अब तो क्या समानता है वहां सत्यपति जी क्या समानता है निरतरका के साथ में <laughs> नि, निकल गया ऊपर से ऊपर से निकल रहा है लगता है भी निकल जाएगा। भी निकल जाएगा भी निकल जाएगा और बोल अर्थ लेकिन जो मैं बोल रहा उसको पकड़ते रहना तो यथार्थ यहाँ पर भी जिस भूत सूक्ष्म का साक्षात्कार हो रहा है उसमें शब्द और ज्ञान नहीं है लेकिन एक बात बढ़ गई अब शब्द और ज्ञान तो नहीं है परंतु देश काल और निमित्त तो ये इसमें बढ़ गया है अब बढ़ गया है का अर्थ क्या है यहां कोवल जब जब उ... सविचार की व्याख्या हो रही है इसीलिए मैंने शब्द पहले बोल दिया आ, था <laughs> केवल सविचार में आ, उसमें अब कहने का तात्पर्य यहां को यह प्रश्न कर सकता है कि हम जब सूक्ष्मता में जा रहे हैं तो केंद्र की तरफ अधिक जाएंगे हाँ। लेकिन यहां तो विस्तार हो गया देश काल निमित्त तो और बढ़ गया विचार कुछ, कुछ उधर उधर शब्द और ज्ञान को हटाया एक बीमारी हटाई हाँ। यहां तीन और बढ़ गए तो ये बढ़ गए का अर्थ यहां दूसरा है हाँ। यहां तात्पर्य है कि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में थोड़ा निखार आ रहा है हमारा उसका विस्तार हो रहा है विस्तार हो रहा है इसलिए कि उस वस्तु की जानकारी अगर आसपास का ध्यान करके सारा देश काल से हो रही है तो कुछ विशिष्ट जानकारी हो चुकी है लेकिन विशिष्ट जानकारी होने पर भी ये तो कहेंगे हम कि ये शुद्ध प्रत्यक्ष भी नहीं है लेकिन निर्मितता की दृष्टि से यहां पर थोड़ा विस्तार हुआ है लेकिन विस्तार वो एक निखार की दृष्टि से है यह एक सुधार की दृष्टि से प्रत्यक्षता में तो देश काल निमित्त इनसे अवच्छिन्न अवचिन्न का अर्थ क्या होता है हाँ युक्त हम्म और अनवच्छिन्न रहित कहा आया है शब्द ये अनवच्छिन्न हम्म नहीं इसी में योग दर्शन के सूत्रों में पूछ रहा हूं योग दर्शन के सूत्र में जाति देश काल समय अनवच्छिन्न तो आगे आएगा तो अनवच्छिन्न तो हो गया रहित अवच्छिन्न युक्त तो अवच्छिन्न में युक्त अर्थ कहाँ से निकलता है ये छिन्न का अर्थ क्या होता है कटा हुआ छिदिली छिदिर हाँ छिदिर तो छिन्न क्या है कटा हुआ तो कटा हुआ है हम जब रोटी खाते हैं तो काट काट के तोड़ तोड़ के लेते हैं ग्रास तो जो ग्रास हमने छिन्न कर लिया वो हमारी पकड़ में आ गया कि नहीं वो हमसे युक्त हो गया तो वही है ये अब अर्थात इनसे युक्त अव का तात्पर्य होता है बिल्कुल उसको हमने ग्रहण कर लिया उसको तोड़ करके काट के ले लिया पकड़ लिया ये अवच्छिन्न है और अनवच्छिन्न उसका उल्टा तो हो जाएगा तो इनसे अवच्छिन्न हो कौन भूत सूक्ष्म ये ऐसे हो कि देश काल और निमित्त से युक्त अब ऐसे सूक्ष्म भूतों में या समापत्ति ही सा सविचारा इतिहा इसको सविचार समापत्ति कहेंगे अभी तो ये बहुत पीछे के स्तर चल रहे हैं यहीं पर यदि हम घबराने लगे तो कैसे होगा फिर बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी फिर हमारी तो इनमें थोड़ी सरलता आए इतना अभ्यास हम लोग करें इसीलिए साधना पद्धति में जो है साधना प्रारंभ से ही चल पड़ती है और उसमें करते करते करते फिर ये विषय सरल लगने लगते हैं ये अपरिचित इसलिए हैं कि पता नहीं कितने जन्म निकल चुके इस साधना को छोड़े हुए क्योंकि पीछे कभी, कभी मुक्ति से लौट के हैं तो नहीं तो मुक्ति से लौट के आने के बाद भी बता रहा हूं मैं अनेक जीवन हमारे मनुष्य जीवन और जीवन नहीं कहता मैं हाँ। और अन्योनियों की बात में चर्चा नहीं करनी है बिल्कुल भी मन, क्योंकि अन्य में तो ये कार्य होने ही नहीं है लेकिन मुक्ति से लौटने के बाद भी अनेकों बार हम मनुष्य बने हैं संभावना है कि नहीं है यहां संभावना का तो मतलब ना अच्छी प्रकार से भावना अंदाज क्योंकि संभावना का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बिल्कुल है ही अब तो अन्य में तो तभी जाएंगे नहीं जाएंगे कुत्ते भोगने कुत्ते हुए हाँ, तो जाएंगे ठीक हाँ, है लेकिन अन्य योनियों से यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है अगर हमने नहीं।, नहीं बनाया हुआ तब तो मनुष्य बनेंगे क्योंकि अन्य योनिया हमारे इस ज्ञान की यात्रा में बाधक नहीं बनती है अन्य योनिया हमारे इस ज्ञान की यात्रा में बाधक जैसे यदि आप बाहर से आए हैं यात्रा करके कपड़े गंदे हो गए पसीना आ रहा है शरीर पर आप क्या करते हैं स्नान करते हैं कि नहीं शुद्धि करते हैं अपने नहीं करते तो वो शुद्धि को क्या हम ये मानते हैं क्या बीच में रुकावट आ गई है शुद्धि उद्धि बड़ी प्रसन्नता से करते हैं गर्मी लग रही ठंडा पानी कितना अच्छा लगता है तो ये सब कार्य हो रहे हैं इनको बाधक मानते हैं क्या तो ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन की यात्राएं आ रही है एक मनुष्य बने फिर कुछ काल बीत गया फिर कुछ मनुष्य बने फिर काल बीत गया फिर मनुष्य बने अब उस यात्रा में ये गंदगी जो बीच में आ गई थी उसकी सफाई करने के लिए के। तो वो तो आवश्यक है बीच बीच में वो परमात्मा जो है साफ करता रहता है तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी आप पाँच आप दो दिन न नहाओ क्या स्थिति बन जाएगी आपकी मतलब तो ये बीच बीच में परमात्मा बीच बीच में परमात्मा हमारी धुलाई करता है थोड़ी सफाई करता है कि तुमने गंदगी हट्टी कर ली थी मनुष्य जीवन में तल इसको साफ करो जिससे अगला तुम्हारा मनुष्य जीवन फिर थोड़ा अच्छा बने हाँ, मनुष्य जीवन अच्छा मना खाने दूसरा खा, विषय है वो विषय है ये हम जब किसी योनी में जाते हैं तो वहां हमारी जो वृत्तियां उठेंगी भोगों के अनुरूप वो कौन से जन्म की उठेंगी जिस तो जिस जन्म में आ रहे हैं हम जिस योनि में उसी योनि की उठेंगी वो योनि चाहे कितने ही अंतराल पूर्व क्यों न हो तो वह है कि जाति देश काल व्यवहिता अपि अपनी स्मृति संस्कार हो, एक रूपत्व क्योंकि स्मृति संस्कार जो है जैसे वो डीवीडी होती है ना एक तो होता है कैसेट वो आते थे ना पहले हाँ, आते तो रील होती थी उसमें PCD वो क्रम से ही आगे बढ़ते थे हमें कोई अगला कार्यक्रम उसमें से लेना है तो क्रम से ही आगे बढ़ना आगे पड़ेगा आपको चाहे भले ही फास्ट फॉरवर्ड दबा दो उसको बात लग रही लेकिन चलेंगे तो क्रम से ही यानी कि पार पूरा करना पड़ेगा जैसे किसी ने दौड़ के पार किया रास्ता किसी ने धीरे धीरे पार किया है पार तो पूरा किया ना तब वहां पहुंचे हम और डीबीटी में क्या होगा चाहे कहीं से भी पकड़ लो उसके लिए तो ये ऐसे होते हैं कितना ही लंबा करोड़ वर्ष पहले हम मनुष्य थे और एक करोड़ वर्ष बीच में ऐसे आए के अन्योनियों में घूमते रहे घूमते रहे अब दोबारा मनुष्य बने अब ये शंका उठेगी कि अब हम मनुष्य योनि में जो हमारी एक प्रवृत्तियां होती है भोगों के अनुसार वो कहा से आएंगी अब तो वहीं से तुरंत आ जाएंगी वो वो वहीं से उठेंगे तो बीच में तो मैं साफ करने के लिए आया था ये तो साफ हाँ। तो हो जाएगी तो ये चलता है ऐसे अन्य घटा लो कि हम एक करोड़ वर्ष पहले कुत्ता बने थे अब फिर नंबर आ चुका है अब कुत्ता की प्रवृत्ति जो होती है भोग पदार्थों में भोग्य पदार्थों में वो प्रवृत्ति मनुष्य के बनने के बाद कुत्ता बना है वो तो वो प्रवृत्ति कहा से आएगी अब वो स्मृतियां कहा संस्कार कहां से आएंगे वो तो पीछे जब भी कुत्ता था एक करोड़ वर्ष पहले वहां से आ जाएंगे तो हम विषयांतर हो रहे हैं फिर वही आइए आए कि ये हो गया सविचारा का और इसमें भी कुछ और बातें बताई कि तथापि एक बुद्धि निर्ग्राहियम एक बुद्धि एक बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जानने योग्य एक ज्ञान एक ही विषय और एक बुद्धि निर्ग्राहम एव उदित धर्म विशिष्टम जिसका धर्म उदित है धर्म तीन प्रकार के शांत उदित और अव्यपदेश सूत्र आएगा आगे शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी शांत उदित अव्यपदेश शांत किसे कहते हैं जो धर्म निकल गया उदाहरण ले लो जैसे घड़ा लिया हमने अब घड़े का घट का शांत धर्म क्या है पिंड धर्म चूर्ण धर्म ये सब शांत हो गए हो गए कि नहीं का नहीं कहेंगे इसको मृत का कहेंगे मिट्टी का धर्म है ये मिट्टी का जो इस समय घट धर्म है तो इस काल में जो उसका चूर्ण और पिंड धर्म था वो शांत हो गया और कपाल धर्म अभी अव्यपदेश है घट धर्म उदित है तो यहां सविचारा में ये भी एक विशेषता है कि यहां उदित धर्म का ही प्रत्यक्ष हो पाता है हो पाता है इससे यह लग रहा होगा कि कुछ और भी होना चाहिए था हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो जैसी है वैसी देखते हैं या कुछ और भी दिखता है कि जैसे कोई मनुष्य कोई हम युवक देख रहे हैं और यह ध्यान में आता है कि 20 साल बाद इसकी आकृति कैसी बन जाएगी या बीस साल पहले कैसी है यह ध्यान तो हो, हो जाए वैसे आजकल ऐसे बन गए हैं सॉफ्टवेयर हाँ तो वहां यदि हम जो है अपना चित्र डालें वर्तमान का तो आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स क्या बनेगी उसकी आकृति वो दिखा देगा वो या पीछे कैसे था अब मान लो कोई अपराधी है और उसने अपराध किया बीस साल पहले अब पकड़ा गया बीस साल बाद अब पकड़ा गया अब वो कह नहीं मैं वो हुई नहीं, नहीं। मुझे आप गल पकड़ रहे हो मैं वो नहीं हूं तो उसका वर्तमान का फोटो कंप्यूटर में डालेंगे अब वर्तमान का डालकर के फोटो 20 साल पीछे क्या था ये वो आकृति निकालेंगे उस आकृति को उसके 20 साल पहले वाले फोटो से मिलाएंगे कि देख तो है नहीं है वही नहीं आया समझ में डीएनए अलग चीज हो गई अलग हाँ डीएन अलग है उसमें तो ऑरिजिन क्या है उसका वो देखते हैं संतान किसकी है वो उसमें घटेगा तो ऐसे यहां पर है कि यहां जो भूत सूक्ष्मों का जो समापत्ति लग रही है उसका साक्षात्कार हो रहा है ये केवल उदित धर्म से युक्त है इस कार्य कि निर्विचार में शांत उदित और अव्यपदेश तीनों धर्मों का एक साथ साक्षात्कार होगा वो एक अलग अवस्था बनेगी निर्ष निचार में लेकिन वहां देश काल निमित्त हट जाएंगे वहां देश काल निमित्त हट गए यहां देश काल निमित्त से युक्त है और केवल उदित धर्म का ही साक्षात्कार है जो धर्म प्रकट है पंच सूक्ष्म भूतों का जो धर्म प्रकट है उसका साक्षात्कार उससे विशिष्ट है ये तो उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्म आलंबनी भूतम ऐसा जो आलंबन बना हुआ है भूत सूक्ष्म में ये समापत्ति शब्द के स्थान पर रखा है इन्होंने ये समाधि प्रज्ञा कहा इसको समापत्ति को समाधि में होने वाली प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान वो क्या है साक्षात्कार प्रत्यक्ष उसी का नाम समापत्ति तो ये इस समाधि प्रज्ञा में उपस्थित रहता है कौन यही भूत सूक्ष्म कैसा कि एक बुद्धि निर्गरा है और उदित धर्म से युक्त है और पीछे का वो लिख ले लेंगे देश काल से युक्त तो उल्टा होगा विचार में ये शांत उदित और अव्य नहीं रहेंगे ना ना तीनों रहेंगे मां निर्विचार में निर्विचार में सविचार में।, में एक रहेगा केवल उदित आगे कहा आगे कहािन्न नहीं आगे अनविन्न किसके लिए कहा जा रहा है निर्विचार के वो इसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो इनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो पदार्थ हैं ये वास्तव में अलग अलग हैं ये एक नहीं है शांत धर्म अलग है उदित अलग है और अव्यपदेश अलग है लेकिन आगे शब्द पकड़ो सर्वधर्मात्म केशु समापत्ति सब धर्मो में एक साथ होगी धर्म अलग अलग हैं ये दिखा रहे हैं वो तो अनवच्छिन्न है इन एक जैसे उदित में शांत और अव्यपदेश मिश्रित नहीं हैं मिश्रण नहीं है इनका धर्म पृथक पृथक हैं लेकिन एक साथ उनका प्रत्यक्ष होना तो अब आगे देखते हैं कि या पुनः सर्वथा सर्वत अब ये दो शब्द इन्होंने और बढ़ाया यहां पर यह निर्विचारा की व्याख्या करने जा रहे हैं अब कि पुनः सर्वथा सब प्रकार से तो सब प्रकार से एक अर्थ क्या है पूरा पूरा प्रत्यक्ष जो भी संभव है सब प्रकार से सूक्ष्म केवल सूक्ष्म की बात हो रही है स्तून तो निकल गया पीछे अब सर्व सर्व। अब आप ऊंचाई पर पहुंच गए हैं अब नीचे मत करो अब ऊपर की बातें करेंगे थोड़ी हैं कहां है प्रकार हाँ सर्वथा सब प्रकार से तो सब प्रकार से का अर्थ है कि एक वस्तु के प्रत्यक्ष करने में जो जो जानकारी हमें चाहिए पूरी वो पूर्ण प्रकार से जैसे कोई जो गुप्त विभाग के लोग होते हैं या पुलिस के जो विशेषज्ञ होते हैं पुलिस विभाग में भी वो जब अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई समाज में घूम रहा है तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे और वो उसकी गतिविधि देख करके पता लगा लेते हैं सब क्यों उनका प्रशिक्षण वैसा ही है उनकी योग्यता उस विषय में विशेष है।, है अब उससे बात करेंगे और बात करके उसके हाव भाव उसका सब चाल उसकी बॉडी लैंग्वेज सब देख करके और तुरंत पता लगा लेंगे और हम चाहे कितनी देर बात करते रहे और हमें धोखा दे जाएगा वो तो ये है सर्वथा तो हमारा प्रत्यक्ष योगी का प्रत्यक्ष बहुत अंतर है हमारे प्रत्यक्ष में सर्वथा नहीं जुड़ पाएगा हमारा बहुत ही हल्का फुल्का प्रत्यक्ष है तो ये तो जो चल रहा है, पहले जो है, सभी धर्मों को पहले किया। नहीं वहां धर्म शब्द नहीं आया है वहां।, नहीं वहां, तो नहीं आया पर... वहां उतने से ही काम चल गया उसका बस वो अलग बात है कि निर्विचार में आने के बाद निर्विचार की योग्यता प्राप्त करने के बाद अब यदि वो पीछे को जाता है जैसे होता है कभी कभी कि हमने कोई शास्त्र पढ़ लिया अब शास्त्र पढ़ के हमारी योग्यता बढ़ती गई बढ़ती गई और शास्त्र पढ़ा और शास्त्र पढ़ा और शास्त्र पढ़ा अब कुछ वर्षों बाद हम पिछले वाले शास्त्र को दोबारा फिर देख रहे हैं अब अब कैसा लगता है अब ऐसा लगेगा कि अरे ये बात हम पहले समझ ही नहीं पाए थी अब आ रही है समझ में तो सवि निर्वित से सविचार में आया निर्विचार में आया यहाँ की योग्यता उसने प्राप्त कर ली यहाँ की समापत्तियां जान गया अब वो पीछे को अपना भूत स्थूल भूतों में भी दोबारा प्रवेश मान लो करना चाहे अब वहां वो विभिन्न प्रकार का उसका प्रत्यक्ष होगा अब वो धर्म भी साथ में आ सकते हैं उसमें ये है लेकिन वहां क्योंकि स्तर वैसा नहीं था उसका अर्थमात्र सभी तर्क में तीनों आ गए तीनों तीनों एक में आया सूक्ष्म भूतम आया वहाँ, वहाँ भी अर्थमात्र है सभीचार में, में उदित, धर्म हाँ, सभी उदित धर्म है और देश काल निमित्त साथ में है देश का साथ में यहाँ देश काल निमित्त हट गए और उदित धर्म के बजाय दो धर्म और बढ़ गए है अब ये ज्ञान उसका जो है उसका आगा पीछा सब पूरा होने लगा है उसका जो मूल कारण उपादान कारण क्या है इससे आगे और क्या रचना होती है कुछ ऐसी अब, अब सूक्ष्म भूतों में आकर के फिर से, से पूरी तरह से जान रहे हाँ पहले वहाँ पूरी तरह से निषेध किया था हाँ. और फिर से उसको जान रहे अब यहाँ व्यापक हो रहा है हाँ यहाँ व्यापक हो रहा है जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी किसी मनुष्य का विशेष व्यक्ति जब उसका निरीक्षण कर रहा है तो ये अपराधी कैसे बना इसने कैसे कैसे जो है किन किन कार्यों में पढ़ाए और ये आगे क्या क्या अपराध कर सकता है इसकी अपराधी क्षमता कितनी अधिक है ये सब जानकारियां उसको हो रही हैं अब तो ऐसे यहां पर है कि जिस भूत सूक्ष्म का योगी समापत्ति में साक्षात्कार कर रहा है तो वहां पर उसका देश काल निमित्त तो नहीं है अब क्योंकि ये तो अतिरिक्त ज्ञान हो गए ये उसे संबद्ध नहीं है लेकिन यहां उसी से संबद्ध ज्ञान कि इसमें शांत धर्म कौन से हो गए अव्यपदेश धर्म कौन से हैं, उनका भी उसी काल में साक्षात कर रहा है तो वहां तो उसी काल में एक ही काल में एकाग्रता नहीं उस, एकाग्रता उसी वस्तु से जुड़ी हुई है लेकिन उस वस्तु से जुड़ी यहां तक है कि उसका पूरा आगा पीछा उसका भी ज्ञान साथ में हो गया वो है केंद्र वही उसका बना हुआ लेकिन आगा पीछा भी उसका क्या है ज्ञान की पूर्णता हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञान की पूर्णता बुद्धि का वैशारद्य। वैशारद्य। वैशारद्य बोलते वैशारध्य वैशारदरा तत्व वैशारध्य शब्द लिखा है व्यास में बुद्धि की विशारदा लानी है वैशारध्य वो कुशलता ऐसी ही आनी है तो या पुनः सर्वथा और सर्वतः सर्वतः का तात्पर्य सब ओर से जहां जहां से भी हमें उस विषय की जानकारी प्रत्यक्ष पूरा पूरा हो जाए वो सब ओर से तो सब ओर से जब कहा गया तो वहां ये शब्द आएंगे फिर आगे कि शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनवच्छिन्नषु यानी ऐसे ये भूत सूक्ष्म जिनको अगर हिदिम कहें तो शांत उदित और अव्यपदेश इन धर्मो से रहते हैं ये इन धर्मों से रहित हैं का तात्पर्य जो उदित धर्म हम देख रहे हैं वो उदित धर्म शांत धर्म से रहित है अव्यपदेश धर्म से रहित है इनसे रहित होने पर भी यानी कि एक, एक ही स्थान पर नहीं है तीनों ये ये तीनों धर्म एक काल में एक ही स्थान पर एक ही पदार्थ में नहीं है तीनों पृथक पृथक है परंतु परंतु ये जो भूत सूक्ष्म है ये सर्वधर्मानुपातिषु ये सारे धर्मों में जाने वाला है सारे धर्मों में रहा है पीछे वाले में कहेंगे रहा है अव्यपदेश में जाने वाला है और वर्तमान में है यानी कि यही भूत सूक्ष्म जैसे किसी शरीर को ले लो कि जो शरीर हम इस काल में देख रहे हैं युवावस्था में बचपन में भी यही था आगे भी वृद्धावस्था में भी यही होगा तो बचपन क्या है ये शांत वृद्धावस्था क्या है अव्यपदेश लेकिन है तो वही हम कहते हैं ना मैं वही हूं क्यों कहते हैं इसलिए काल का निषेध करना आवश्यक हो जाएगा इसलिए यहाँ पे क्योंकि एक समय में तीनों धर्म नहीं हो सकते हाँ तीन धर्म अब हम बच, जब अवस्था में है तो बच्चे नहीं है और वृद्ध नहीं है वृद्ध है तो युवा और बच्चे नहीं है तो इस तरह से तीनों अलग अलग है ये लेकिन तीनों अलग अलग होने पर भी यात्रा एक ही पदार्थ की हो रही है वो कौन है शरीर तो ऐसे यहाँ पर कहा सर्वधर्मानुपातिशुन जान हाँ तो सर्वधर्मानुपातिषु नहीं ये उदाहरण ऐसे नहीं मिल पाएंगे ये तो ये तो तो वही अभ्यास से पता लगेगा केवल उदित लेना होगा तो अभी क्यों कर सकते तो उदित भी पड़ दिया किसका भी क्षण पहले देखो ना ये भूत सूक्ष्म का यहाँ आया नहीं पीछे आ चुके हैं ना तो भूत सूक्ष्म में उदित प्रकट अवस्था में तो रहेगा हाँ रहेगा रहेगा लेकिन वो शांत और अव्यपदिष्ट नहीं है ठीक है अनवचिन्न का अर्थ है या पृथक पृथक अनविन्न का अर्थ हो गया पृथक पृथक यानी ऐसे पृथक पृथक धर्म वाले पृथक पृथक धर्म वाले भूत सूक्ष्म हं? ये धर्म जिनमें अनवच्छिन्न है अर्थात जिनमें पृथक पृथक है ऐसे भूत सूक्ष्म आप क्या करे अनुपाति अनुपाति हाँ अनुपाति कहते हैं पीछे पीछे चलने वाला सर्वधर्मानुपाति जैसे वहां पीछे आया था ना शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प तो शब्द ज्ञान के पीछे पीछे चलने वाली जो विकल्प वृत्ति है यहां है सर्वधर्मानुपातिशु सब धर्मों में जाने वाला कौन वही भूत सूक्ष्म और सर्वधर्मात्म के और सभी धर्म जिसके स्वरूप हैं है उसी के वो तो उन अब यहां जो समापत्ति शब्द अब यहां जोड़ेंगे इसके लिए कि सर्वधर्मात्मकेशु समापत्ति ही। ऐसे भूत सूक्ष्म जिनका आत्म आत्मा ने स्वरूप जिनका स्वरूप सर्वधर्म है सर्वधर्मा आत्मा ये शाम ऐसे सर्वधर्मात्म के शु समापत्ति ही वो समापत्ति जब होगी तो सा निर्विचारा इति उचित वो निर्विचार समापत्ति कहलाएगी तो अभी इसको यही रोकते हैं आगे फिर और देखेंगे इसका समय पूरा होगा प्रणोध्वनि ओ